संकीर्ण सांप्रदायिक चित्त के लोगों को भयाक्रांत कर देता था उस नाम में ही विद्रोह था वह नाम आमूल क्रांति का ही पर्यायवाची था ऐसे भयभीत लोग स्वयं तो बुद्ध से दूर दूर रहते ही थे अपने बच्चों को भी दूर दूर रखते थे बच्चों के लिए युवकों युवतियों के लिए उनका भय स्वभावतः और भी जाता था ऐसे लोगों ने अपने बच्चों को कह रखा था कि वे कभी बुद्ध की हवा में भी न जाएं। उन्होंने सपते दिला रखी थी कि वे कभी भी बुद्ध या बुद्ध के भिक्षुओं को प्रणाम न करेंगे एक दिन कुछ बच्चे जेतवन के बाहर खेल रहे थे खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी वे भूल गए अपने माता पिताओं और धर्मगुरुओं को दिए वचन और जेतवन में पानी की तलाश में प्रवेश कर गए संयोग की बात कि भगवान से ही उनका मिलना हो गया भगवान ने उन्हें पानी पिलाया और बहुत कुछ और भी पिलाया प्रेम भी पिलाया ऊपर की प्यास तो मिटाई और भीतर की प्यास जगाई वे बच्चे खेल इत्यादि भूलकर कर दिन भर भगवान के पास ही रहे ऐसा प्रेम तो उन्होंने कभी न जाना था न जाना था ऐसा चुंबकीय आकर्षण न देखा था ऐसा सौंदर्य न देखा था ऐसा प्रसाद ऐसी शांति ऐसा आनंद ऐसा अपूर्व उत्सव वे भगवान में ही डूब गए वह अपूर्व रस वह अलौकिक रंग उन सरल बच्चों के हृदयों को लग गया वे फिर रोज ही आने लगे वे भगवान के पास धीरे धीरे ध्यान में भी बैठने लगे उनकी सरल श्रद्धा देखते ही बनती थी फिर उनके मां बाप को खबर लगी मां बाप अतिक्रुत हुए पर अब बहुत देर हो चुकी थी बहुत उन्होंने सिर मारा उनके पंडित पुरोहितों ने बच्चों को समझाया डांटा डपटा भयलोभ साम दाम दंडभेद सबका उन छोटे छोटे बच्चों पर प्रयोग किया गया पर जो छाप बुद्ध की पड़ गई थी सो पड़ गई थी फिर तो ये माँ बाप बहुत रोए भी पछताए भी जैसे बुद्ध ने उनके बच्चों को बिगाड़ दिया हो उनकी नाराजगी इतनी थी और वे कहते फिरते थे कि इस भ्रष्ट गौतम ने हमारे भोले भाले बच्चों को भी भ्रष्ट कर दिया है। अंततः उनका पागलपन ऐसा बढ़ा कि उन्होंने उन बच्चों को भी त्याग देने की ठान ली और एक दिन वे उन बच्चों को सौंप देने के लिए बुद्ध के पास गए पर यह जाना उनके जीवन में भी ज्योति जला गया क्योंकि वे भी बुद्ध के ही होकर वापस लौटे बुद्ध के पास जाना और बुद्ध के बिना हुए लौट संभव भी नहीं इन लोगों से ही बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी गाथाओं के पहले इस छोटी सी कहानी को सरल सी कहानी को ठीक से हृदय पर अंकित हो जाने दें। जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति इस पृथ्वी पर हुआ है तो स्वभावता विद्रोही होता है धर्म विद्रोह है धर्म का और कोई रूप होता ही नहीं धर्म कभी परंपरा बनता ही नहीं और जो बन जाता है परंपरा वह धर्म नहीं है। परंपरा तो ऐसी है जैसे सांप निकल गया और रास्ते पर सांप के गुजरने से बने गए चिन्ह छूट गए परंपरा तो ऐसी है जैसे कि तुम तो गुजर गए रास्ते पर बने हुए तुम्हारे जूतों के चिन्ह छूट गए कंफ्यूस के जीवन में उल्लेख है कि वह लाउसू से मिलने गया था यह मिलन परंपरा और धर्म का मिलन है कंफ्यूस है परंपरा जो अतीत का है वही श्रेष्ठ है जो हो चुका वही श्रेष्ठ है सब श्रेष्ठ हो चुका है अब और श्रेष्ठ होने को बचा नहीं है कंफ्यूस के लिए तो अतीत का स्मरण ही सार है धर्म का वह परंपरावादी था वो गया लाउसू को मिलने लाउसू है धार्मिक अतीत तो है ही नहीं उसके लिए और भविष्य भी नहीं जो है वर्तमान है। जब कंफ्यूस ने अपनी परंपरावादी बातें लाओसु को कहीं तो लाउसु बहुत हंसा उसने यही शब्द कहे थे उसने कहा था परंपरा तो ऐसे है जैसे आदमी तो गुजर गया और उसके जूते के चिन्ह रेत पर पड़े रह गए वे चिन्ह आदमी तो है ही नहीं आदमी के जूते भी नहीं जीवित आदमी तो है ही नहीं उन चिन्हों में अजीवित आदमी को तो छोड़ो मुर्दा जूते भी उन चिन्हों में नहीं जूतों के भी चिन्ह हैं वे छाया की भी छाया है कंफ्यूज तो बहुत डर गया था उसने लौट के अपने शिष्यों को कहा था इस आदमी के पास भूल के बच्चान इसकी बातें खतरनाक है पर धर्म खतरनाक है ही धर्म से ज्यादा खतरनाक और कोई चीज पृथ्वी पर नहीं है लेकिन तुम अक्सर देखोगे भीरुओं को धार्मिक बने कमजोरों को नपुंसकों को धार्मिक बने घुटने टेके प्रार्थनाएं स्तुति करते हुए भयाक्रांत उनका भगवान उनके भय का ही निचोड़ है तो निश्चित ही जिस धर्म को यह धर्म कह रहे हैं वह धर्म नहीं हो सकता धर्म तो खतरनाक ढंग जीने का नाम धर्म का अर्थ ही है निरंतर अभियान धर्म का अर्थ ही है पुराने और पिटेपिटाए से राजी न हो जाना नए की मौलिक की खोज धर्म का अर्थ है अन्वेषण धर्म का अर्थ है जिज्ञासा मुमुक्षा धर्म का अर्थ है उधार और बासे से तृप्ति नहीं अपना अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक तृप्त नहीं होंगे धर्म वेद से राजी नहीं होता जब तक अपना वेद निर्मित न हो जाए धर्म स्मृति में नहीं है श्रुति में नहीं है धर्म अनुभूति में है हिंदुओं के कुछ ग्रंथ कहलाते हैं श्रुति सुना जिन जिन्हें और कुछ ग्रंथ कहलाते हैं स्मृति याद रखा जिन जिन्हें हिंदुओं के सारे ग्रंथ दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं श्रुति और स्मृति या तो सुना या याद रखा लेकिन धर्म तो होता है अनुभूति न श्रुति न स्मृति बुद्ध उसी धर्म के प्रगाढ़ प्रतीक थे वे कहते थे जानो स्वानुभव से जानो अपदीपोभाव स्वभावता परंपरावादी घबराता रहा होगा सांप्रदायिक घबराता रहा होगा क्योंकि संप्रदाय का असली दुश्मन धर्म है आमतौर से तुम सोचते हो कि हिंदू का दुश्मन मुसलमान मुसलमान का दुश्मन हिंदू तो गलत सोचते हो दोनों सांप्रदायिक हैं लड़ें कितने ही मगर वास्तविक दुश्मनी उनकी नहीं है एक एक तरह की स्मृति को मानता है दूसरा दूसरी तरह की स्मृति को मानता है विवाद उनमें कितना ही हो लेकिन मौलिक मतभेद नहीं दोनों स्मृति को मानते दोनों अतीत को मानते असली विरोध तो होता है धर्म का और एक मजे की बात है कि धर्म का विरोध सारे संप्रदाय मिलकर करते इसे तुम कसौटी समझना जब बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है तो ऐसा नहीं कि हिंदू उसका विरोध करते और जैन विरोध नहीं करते कि जैन विरोध करते हिंदू विरोध नहीं करते कि मुसलमान विरोध करते ईसाई विरोध नहीं करते जब भी बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होगा तब तुम एक चमत्कार देखोगे कि सभी सांप्रदायिक लोग उसका इकट्ठा होकर विरोध करते हिंदू हो कि मुसलमान की ईसाई की जैन सभी मिलकर उसका विरोध करते क्योंकि वो संप्रदाय के मूल पर ही चोट कर रहा है वो ये कह रहा है कि धर्म संप्रदाय बन ही नहीं सकता संप्रदाय लाश है मरा हुआ धर्म है इस लाश से सिर्फ दुर्गंध निकलती इससे किसी की मुक्ति नहीं होती इस लाश को ढोते रहे तो तुम भी धीरे धीरे लाश हो जाओगे तो ये छोटी सी कथा शुरू होती गौतम बुद्ध का नाम संकीर्ण सांप्रदायिक चित्त के लोगों को भयाक्रांत कर देता था उस नाम में अंगार था उससे भय पैदा हो जाता था और भय तभी पैदा होता है जब तुम जो पकड़े हो वो गलत हो नहीं तो भय पैदा नहीं होता तुमने अगर सत्य को ही स्वीकार किया हो तो तुम निर्भय हो जाते हो सत्य निर्भय करता है सत्य मुक्त करता है असत्य को पकड़ा हो तो तुम सदा भयभीत रहते हो कि कहीं सत्य सुनाई ना पड़ जाए कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात मेरी मान्यता को डगमगा दे इसलिए सांप्रदायिक लोग कहते हैं कि सुनना ही मत दूसरे की बात गुनना ही मत दूसरे के पास जाना ही मत क्यों इतना क्या भय है तुम्हारे पास सत्य है तो तुम घबराते क्यों हो तुम्हारा सत्य किसी की बात सुनकर हिल जाएगा तुम्हारा सत्य किसी की बात सुनकर उखड़ जाएगा तो ऐसे दो कौड़ी के सत्य को क्या मूल्य दे रहे हो जो किसी की बात सुनकर उखड़ जाएगा वो तुम्हें जीवन के भवसागर के पार ले जा सकेगा जो सुनने से बिखर जाता है वो तुम्हारी मौत में तुम्हारा साथी हो सकेगा वो बिखरता इसीलिए कि तुम्हारे भीतर संदेह छिपा है तुम भी जानते हो कि सत्य तो ये नहीं है। तुम भी किसी तल पर पहचानते हो कि सत्य तो यह नहीं है मगर इस बात को छिपाए हो दबाए हो अंधेरे में सरका दिया है अचेतन मन में दरवाजे बंद लगा के ताला लगा के डाल दिया है लेकिन तुम जानते हो ताला तुम ही ने लगाया है तुम्हें पता है कि अगर सत्य की किरण आएगी तो मेरी बात झूठ हो जाएगी इसलिए सत्य की किरण से बचो अपने अंधेरों को संभालो सत्य की किरण से बचो सत्य अभय करता है और असत्य भयभीत करता है वे घबराते थे लोग क्योंकि एक बात तो साफ थी कि कुछ है बुद्ध के पास कुछ धार कुछ प्रखरता कि बुद्ध की मौजूदगी में असत्य असत्य दिखाई पड़ने लगता है सत्य सत्य दिखाई पड़ने लगता है कि बुद्ध की मौजूदगी में सम्यक दृष्टि पैदा होती लेकिन हमने असत्य के साथ बहुत से स्वार्थ जोड़ रखे हैं हमारे न्यस्त स्वार्थ उन न्यस्त स्वार्थों को छोड़ने की हमारी तैयारी नहीं है तो यही उचित है कि सत्य सुनो ही मत अन्यथा जमी जमाई दुनिया बिखर जाए एक व्यवस्था बिना के बैठ गए हैं एक सुरक्षा है सब ठीक ठाक चल रहा है इसे क्यों गड़बड़ कर करना इस अज्ञात को क्यों निमंत्रण देना इस अनजान को क्यों बुलाना घर में मत लाओ इस अतिथि को किसी तरह तुमने अपने घर को जमा लिया है अब नए को लाके और फिर से जमाना पड़ेगा तो जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लगते वैसे वैसे भय ज्यादा पकड़ने लगता है उम्र भी ज्यादा नहीं रही मौत भी करीब आती है मैं अपने गांव जाता था तो मेरे एक शिक्षक हैं स्कूल में मुझे पढ़ाया उनसे मुझे लगाओ तो उनके घर में सदा जाता था एक बार गांव गया तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा और मुझे कहलवाया कि मेरे घर मतान मैं थोड़ा हैरान हुआ मैंने उनके बेटे को पूछा कि बात क्या है तो उन्होंने कहा कि वे रोते थे जब उन्होंने यह बात कहलवाई दुखी थे लेकिन उन्होंने कहलवाया कि मेरे घर मत आना तो मैंने कहा कि तुमसे कहना एक बार और आऊंगा बस एक बार तो मैं गया उनके घर मैंने पूछा कि बात क्या है उन्होंने कहा बात अब तुम पूछते हो तो तुमसे कह दू अब मैं बूढ़ा हुआ तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आस्थाएं डगमगाती अब यहां मौत मेरे करीब खड़ी तुम्हारी बात सुनकर मैं कोई नई बात शुरू कर भी नहीं सकता नई बात शुरू करने के लिए समय भी मेरे पास नहीं पिछली बार तुम आए तब से मैं ठीक से माला नहीं फेर पाया माला फेरता हूं तुम्हारी याद आती है कि सब फिजूल राम राम जपता हूं तुम्हारी बात याद आती है कि कोका कोला जपो तो भी ऐसा ही परिणाम होगा तुम मुझे बहुत सता रहे हो मूर्ति के सामने बैठता हूं और मैं जानता हूं कि मूर्ति पत्थर है और अब मौत मेरी करीब आती है अब तुम देखते मेरे हाथ पर लगे मैं उठ भी नहीं सकता मुझे मेरे ऊपर छोड़ दो मैंने उनसे कहा मुझे कुछ अड़चन नहीं लेकिन जो बात होनी शुरू हो गई है अब उसे रोका नहीं जा सकता जो अंकुर फूट चुका है उसे अब रोका नहीं जा सकता अब तुम लाख उपाय करो तो तुम राम राम अब उसी अंध अंधश्रद्धा से नहीं कह सकते जो तुम पहले कहते रहे और मैंने उनसे कहा अगर मेरी सुनते हो तो मैं तो कहूंगा मौत करीब आ रही है इसलिए जल्दी बदल लो क्योंकि जो तुम समझने लगे हो कि व्यर्थ है मौत में टूट जाएगा अगर एक दिन बचा है तो एक दिन काफी अगर एक क्षण बचा है तो एक क्षण काफी इस एक क्षण में भी जीवन भर का कचरा छोड़ दो और पहली बार हिम्मत जुटाओ पहली बार शांत बनने की हिम्मत जुटाओ और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि कोई दूसरा नाम जपो मैं तुम्हें कोई दूसरा मंत्र नहीं दे रहा हूं मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि जो तुम्हें झूठा लगता है अब उसे मत जपो बिना जपते हुए मर जाओ हर्जा नहीं बिना मूर्ति के सामने बैठे मर जाओ हर्जा नहीं क्योंकि जो मूर्ति झूठ हो गई है तुम्हें मैं ना आऊंगा इससे कुछ फर्क ना पड़ेगा और मैं कभी भी ना आया होता तो भी मूर्ति झूठी ही थी चाहे तुम्हें याद आती चाहे ना आती झूठ से कोई पार नहीं होता झूठ की नाव नहीं बनती सिर्फ सत्य की नाव बनती जिस-जिस जैसे आदमी बूढ़ा होता और डरने लगता है इसलिए अक्सर दुनिया में जब भी बुद्ध जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं तो जवान उन्हें पहले स्वीकार करते युवक युवतियां पहले स्वीकार करते छोटे बच्चे भी कभी स्वीकार कर लेते लेकिन बड़े बूढ़ों को बड़ी कठिनाई होती अगर बड़े बूढ़े स्वीकार भी करते हैं तो थोड़े से बड़े बूढ़े जो शरीर से बूढ़े हो गए हो लेकिन आत्मा से जो जवान होते हैं युवा होते हैं। जो भीतर से अभी भी कायर नहीं हो गए होते उम्र कायर कर देती आदमी को जवानी में आदमी सोचता है ठीक जो हो उस पर चलूंगा बुढ़ापे में सोचने लगता है जिस पे चलता रहा उसी पे चलता रहूं अब कहां ठीक कहां गैर ठीक अब समय कहां अब फिर से निर्णय करना महंगा पड़ सकता है कहीं ऐसा ना हो जो हाथ में है वो भी छूट जाए और जो हाथ में नहीं है वो मिले भी ना जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आदमी भीरू होने लगता है बुद्ध जैसे व्यक्तियों के पास 90 प्रतिशत तो युवा जाते दस प्रतिशत वृद्ध जाते हैं वे वृद्ध भी गरिमा है इस पृथ्वी की वे वृद्ध ही गरिमा है इस पृथ्वी की क्योंकि वे अभी भी जवान है वे मौत के आखिरी क्षण तक भी अगर उन्हें पता चल जाए कि सत्य क्या है तो सत्य के साथ खड़े होने की तैयारी रखते हैं असत्य को छोड़ देंगे चाहे असत्य के प्रति पूरा जीवन ही क्यों ना समर्पित रहा हो इतनी हिम्मत इतना साहस जिसमें ना हो वो धार्मिक खो भी नहीं पाता और इसलिए धर्मगुरु बहुत डरे रहते हैं कि छोटे बच्चे इस तरह के खतरनाक लोगों के पास ना जाए इधर रोज ऐसी घटना घटती है यह कहानी कुछ उसी दिन होकर चुप गई ऐसा नहीं आज भी घटती है आज भी वैसी ही घट रही मैं ग्वालियर में ग्वालियर की महारानी का मेहमान था उन्होंने मुझे सुना उनके बेटे ने भी सुना दूसरे दिन वो मुझे मिलने आई और उन्होंने मुझसे कहा मेरा बेटा भी आना चाहता था लेकिन मैं उसे साथ लाई नहीं क्योंकि मुझे आपकी बातें खतरनाक मालूम होती हम तो बड़े बूढ़े हम तो समझ लेते लेकिन छोटे बच्चे वो तो इन बातों में पढ़ के भ्रष्ट हो सकते मैंने कहा मेरी बात सही है या गलत इसकी हम फिक्र करें छोटे बड़ों की बात पीछे कर लेंगे संस्कारशील महिला हैं कहा कि नहीं गलत तो मैं नहीं कह सकती सही ही होगी मगर बड़ी दूर की है हमारे काम की नहीं मैंने कहा सत्य कितने ही दूर का हो सदा काम का है और असत्य कितना ही पास हो कभी काम का नहीं इसलिए असली सवाल दूरी और पास का नहीं असली सवाल तो सच और झूठ का है उनका जो भी हो लेकिन मैं अपने बेटे को नहीं लाई हूं क्योंकि मुझे डर लगा कि वो बिगड़ सकता है मैंने कहा तुम क्यों आ गई हो तुम्हें डर नहीं है बिगड़ने का इसका मतलब यह हुआ कि क्या तुम मर चुकी हो जीवित नहीं हो आप तुम्हें सत्य की आवाज सुन के हृदय में कोई स्पंदन नहीं होता इसलिए तुम चली आई हो क्योंकि अब तुम कायर हो गई हो अब तुमने जिंदगी से बहुत समझौता कर लिया अभी तुम्हारा बेटा समझौते नहीं किया है अभी तुम्हारे बेटे का जीवन शेष है अभी तुम्हारे बेटे के भीतर प्राण है इससे तुम डर रही हो यह सदा होता रहा मैं कई बस्तियों में रहा जहां रहा हूं वहीं यह घटना रोज घटती रही लोग अपने बच्चों को मेरे पास आने से रोकते खुद चाहे कभी आ भी जाए मगर बच्चों को आने से रोकते क्योंकि खुद पे तो उन्हें भरोसा है भरोसा है इस बात का है कि हम तो गए भरोसा इस बात का है कि हमने तो समझौता गहरा कर लिया भरोसा है। भरोसा इस बात का है कि हम तो असत्य में रच पच गए उन्हें कोई डर नहीं है लेकिन बच्चे अभी बच्चे सरल हैं साफ सुथरे अभी बच्चों का कोई पक्षपात नहीं है अभी बच्चों ने धारणाएं नहीं बनाई अभी उनके हृदय सत्य को सुनेंगे तो झंकृत हो सकते तुम्हारे हृदय तो टूट चुके तुमने अपना तार उखाड़ दिया है तुमने झूठ के साथ इतना संगसाथ किया है कि झूठ ने सब तरफ दीवाल खड़ी कर दी सत्य पुकारता भी रहे तो झूठ का शोरगुल तुम्हारे भीतर इतना है कि सत्य की पुकार नहीं पहुंचती लेकिन बच्चे सरल हैं सीधे अभी उनके बीच और सत्य के बीच दीवार नहीं है। अभी बच्चे नए का आवाहन सुन सकते नई की चुनौती सुन सकते तो डरते होंगे लोग कि बुद्ध के पास उनके बच्चे ना चाहें ऐसे भयभीत लोग स्वयं तो बुद्ध से दूर दूर रहते ही थे अपने बच्चों को भी दूर दूर रखते थे बच्चों के लिए युवक युवतियों के लिए उनका भय स्वभावता और भी ज्यादा था क्यों क्योंकि बच्चे की स्लेट अभी खाली है इस पर बुद्ध के हस्ताक्षर उभर आए तो इसका जीवन कुछ और हो जाएगा डर है कि कहीं ये बुद्ध की बात सुन न ले क्योंकि ये सुन सकता है अभी अभी इसके कान बहरे नहीं हुए और अभी आंखें इसकी अंधी नहीं हुई अभी इसके मन के दर्पण पर बहुत ज्यादा धूल नहीं जमी अभी बुद्ध के पास जाएगा तो उनकी छवि इसमें अंकित हो सकती जिन्होंने अपने दर्पण बिगाड़ लिए जिनके दर्पणों पर बहुत धूल जम गई है वो चले भी जाते हैं बुद्ध के पास तो कोई छवि नहीं बनती खाली जाते हैं खाली लौट आते हैं इसलिए सारे दुनिया के तथा कथित धार्मिक लोग अपने बच्चों को बड़े जल्दी से अपने ही धर्म में दीक्षित करने में लग जाते हैं, ना उनके पास धर्म है ना उनके पास समझ है बूझ ना उनके पास सत्य है लेकिन जो भी असत्य का कूड़ा करकट उनके मां बाप उन्हें दे गए थे वो अपने बच्चों को दे देते बड़ी जल्दी करते हैं छोटे छोटे बच्चों को मंदिर भेजने लगते मस्जिद भेजने लगते गुरुद्वारा भेजने लगते छोटे छोटे बच्चों के मन में वही कूड़ा करकट जो खुद ढो रहे हैं डालने लगते न उन्हें उस कूड़ा करकट से कोई सोना मिला है न उन्हें आशा है कि इन्हें मिलेगा मगर एक ही आशा बांध के चलते हैं कि हम जिस दुनिया में रहे हमारे बच्चे भी उसी में रहें यह प्रेम है खलील जिब्रान ने कहा है प्रेम का तो लक्षण यह होता है कि मां बाप ये प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं, जहां तक हम नहीं जा सके वहां जाए जिन पर्वत शिखरों को हमने नहीं छुआ हमारे बच्चे छूए जिन आकाश की ऊंचाइयों में हम नहीं उड़े हमारे बच्चे उड़ें हमारे बच्चे हमारी ही सीमा में समाप्त ना हो जाएं यह होगा प्रेम का लक्षण लेकिन प्रेम है कहां जिस बेटे को तुम सोचते हो मैं प्रेम करता हूं उसको भी तुम प्रेम नहीं करते अगर तुम प्रेम करते होते तो तुम्हारा व्यवहार दूसरा होता है अगर तुम प्रेम करते होते तो तुम अपने बेटे को कहते कि बेटा हिंदू मत होना क्योंकि मैं हिंदू रहा और मैंने कुछ भी ना पाया मुसलमान मत होना क्योंकि मैं मुसलमान रहा और मैं सिर्फ लड़ा और झगड़ा और मैंने कुछ नहीं पाया तुम अपने बेटे से कहोगे अगर तुम उसे प्रेम करते हो कि जो भूले मैंने की तू मत दोहराना कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मेरा जीवन व्यर्थ की बातों में उलझा और रेगिस्तान में खो गया उत्साह हाथ ना लगा रस की कोई धार ना बही कोई गीत ना फूटा कोई फूल ना खिले ऐसा तेरे साथ ना हो जाए मेरे बेटे तू ध्यान रखना तू मंदिर मस्जिद से सावधान रहना मैं इन्हीं में, में उलझ गया तू मंदिर मस्जिद से अपना आंचल बचा के निकल जाना तू सत्य की खोज करना मैं नहीं कर पाया मैं कायर था मैंने अपने बड़े बूढ़ों की बात मान ली थी और मैंने खुद कभी खोज नहीं की तू मेरी बात मत मानना किन्हीं कमजोर क्षणों में अगर मैं आग्रह भी करूं कि मेरी बात मान ले तो भी मत मानना तू हिम्मत रखना तू साहस रखना और अपना ही सत्य खोजना क्योंकि निजी सत्य ही केवल सत्य है जो स्वयं की खोज से मिलता है वही मुक्त करता है लेकिन इतना प्रेम कहां है प्रेम ही होता तो पृथ्वी और ढंग की होती यहां हिंदू ना होते मुसलमान ना होते यहां हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी न होते यहां गोरे और काले में भेद ना होता यहां स्त्री और पुरुष के बीच इतनी असमानता ना होती यहां ब्राह्मण और सूत्र ना होते अगर दुनिया में प्रेम होता तो यह मूलताएं ना होती मगर यह मूलताएं धर्म की आड़ में छिपी बैठी धर्म की मिठास में खूब जहर छिपा बैठा है डरते होंगे लोग कि हमारे बच्चे बुद्ध के पास न चले जाएं। सोचते हुए यही होंगे कि बच्चों के प्रेम के कारण हम ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे सोचने से क्या होता तुम लाख सोचो तुम जो करते हो उसका परिणाम बताएगा कि क्या सच है बुद्ध आए हो गांव में कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे से ना कहे कि सब छोड़ लाख काम छोड़ जा बुद्ध को सुन हम तो चूके हम तो जीवन में न सुन पाए हम अभागे थे तू जा हम भी आएंगे शायद तेरे जीवन में जलती किरण देख के हमारे जीवन में भी फिर जोश आ जाए तू अभी युवा है तू शायद जल्दी समझ ले लेकिन बूढ़े सोचते हैं कि हम ज्यादा समझदार हैं जैसे समझदारी का तुम्हारे जिंदगी के व्यर्थ के अनुभव से कोई संबंध है क्योंकि तुम चालीस साल एक ही दफ्तर सुबह गए शाम घर लौटे तो तुम बड़े अनुभवी हो कि तुम गड्ढा खोदते रहे सड़क पर चालीस साल तक तो तुम बड़े अनुभवी हो कि तुम्हें बड़ा ज्ञान हो गया कि दुकान पर कपड़े बेचते रहे तुम बड़े अनुभवी हो तुम्हारा अनुभव क्या है तुम्हारे अनुभव से सत्य का संबंध क्या है सत्य के जानने के लिए सरलता ज्यादा उपयोगी है बजाय तुम्हारा तथाकथित अनुभव अनुभव ने तुम्हें विकृत कर दिया बहुत लकीरें खींच दी तुम्हारे मन पर इन लकीरों के कारण अब अगर बुद्ध हस्ताक्षर भी करें तो उनका पता भी ना चलेगा तुम बहरे हो गए हो तुम अंधे हो गए हो अपने बच्चों को भेजना क्योंकि उनकी तेजस्वीता अभी कायम है। अपने बच्चों को भेजना क्योंकि अभी वे हरे ताजे वे जल्दी बुद्ध को पहचान लेंगे उनका तालमेल तड़क्षण बैठ जाएगा अभी वे बहुत दूर नहीं गए हैं संसार में अभी सन्यास के बहुत करीब हैं हर बच्चा सन्यासी की तरह पैदा होता है और बहुत थोड़े भाग्यशाली लोग हैं जो सन्यासी की तरह मरते हैं सौ बच्चों में से सौ बच्चे सन्यासी की तरह पैदा होते हैं फिर निन्यानबे संसारी हो जाते इसके पहले की बच्चा संसारी हो जाए इसके पहले की क्षुद्र बातों को ज्यादा मूल्य देने लगे विराट के मुकाबले इसके पहले की रुपया ज्यादा मूल्यवान हो जाए सत्य के तुलना में इसके पहले पद प्रतिष्ठा ज्यादा मूल्यवान हो जाए प्रेम की तुलना में भेजना बुद्धों के पास करवाना सत्संग क्योंकि जल्दी ही बच्चा भी विकृत हो जाएगा जैसे तुम विकृत हो गए हो जल्दी ही विकृत हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा यह पूरा समाज रुग्ण है और सभी यहां बीमार है इन बीमारों के बीच पलेगा तो बीमार हो ही जाएगा यहाँ माँ बाप बीमार हैं शिक्षक बीमार हैं धर्मगुरु बीमार हैं राजनेता बीमार है ये दुनिया बीमारों की ये बड़ा अस्पताल है यहाँ सब अपनी अपनी बीमारी झेल रहे हैं यहाँ थोड़ी बहुत देर शायद बच्चा अपने को बचा ले ज़्यादा देर ना बचा सकेगा जल्दी ही बीमार हो जाएगा इसके पहले की बीमारी उसे भी पकड़ ले इसके पहले की उसकी भी आंखें धुंधली होने लगे और इसके पहले कि उसके हृदय का स्वर भी दबने लगे शोरगुल में इसके पहले कि वो प्रेम के मुकाबले धन को ज्यादा मूल्य देने लगे आनंद के मुकाबले प्रतिष्ठा को ज्यादा मूल्य देने लगे शांति के मुकाबले सम्मान को ज्यादा मूल्य देने लगे सत्य के मुकाबले जनसंसार की क्षुद्र चीजों को खरीदने निकल पड़े आत्मा बेचने लगे और दिल्ली पहुंचने में लग जाए इसके पहले कि वो दिल्ली की यात्रा पर निकले उसे भेजना बुद्धों के पास तुम नहीं गए कोई हर्ज नहीं तुम्हारा अगर प्रेम है तो तुम जरूर भेजोगे लेकिन नहीं ऐसा होता नहीं मां बाप यही सोचते हैं कि वो प्रेम के कारण रोक रहे हम बड़े धोखेबाज हैं, हम गलत काम भी ठीक शब्दों की आड़ में करते हैं हम बड़े कुशल हमारी बेईमानी बड़ी दक्ष ऐसे लोगों ने अपने बच्चों को कह रखा था कि वे कभी बुद्ध की हवा में भी ना जाएं बुद्ध की हवा में जाना भी खतरे से खाली नहीं है उस हवा में भी कुछ है वह हवा भी छूती है और झकझोर थी उस हवा में भी तुम्हारे पत्तों पर जमी हुई धूल झड़ जा सकती है उस हवा में तुम्हारे भीतर जमी हुई गंदी हवा बाहर निकल सकती उस हवा के झोंके में तुम्हारे भीतर नई ताजगी और नए अनुभव का स्वर गूंज सकता है उस हवा के साथ तुम्हारे जीवन में नई यात्रा की शुरुआत हो सकती क्योंकि जिसने बुद्ध को देखा वो बुद्ध जैसा न होना चाहिए असंभव जो बुद्ध के पास बैठा उसके भीतर एक महत्वाकांक्षा न जग जाए कि कभी ऐसी शांति मेरी भी हो ऐसा असंभव है जगेगी ही ऐसी आकांक्षा जिसने बुद्ध का प्रसाद देखा सौंदर्य देखा वो वैसा ही सुंदर होना चाहेगा जिसने बुद्ध को नहीं देखा वो अभागा है क्योंकि उसने अपने भविष्य को नहीं देखा बुद्ध में हम अपने भविष्य को देखते जिनमें क्राइस्ट में कृष्ण में हम अपने भविष्य को देखते हैं ये पूरे हो गए मनुष्य है ये पूरे खिल गए फूल हैं यह हजार पखड़ियों वाला कमल पूरा का पूरा खिल गया है, इसे खिला हुआ देखकर हमें याद आती कि हम अभी बंद हैं, हम अभी कली हैं हम भी खिल सकते हैं ये स्मरण ही जीवन में क्रांति का सूत्रपात हो जाता है तो बुद्ध का पता ही ना चले बुद्ध जैसे व्यक्ति भी होते हैं इसकी भनक ना पड़े तो मां बाप ने कहा था अपने बच्चों को कि बुद्ध की हवा में भी ना जाएं उन्होंने उन्हें सप्तें दिला रखी थी क्योंकि बच्चों का क्या भरोसा बच्चे सीधे साधे बोले भाले अभी कह दें हां घड़ी भर बात चले जाएं और बच्चों का यह भी डर है कि तुम जिस बात से उन्हें रोको कि वहां ना जाए शायद वहां इसलिए चले जाए कि मां बाप ने रोका जरूर कुछ होगा बच्चे बच्चे हैं बच्चों का अलग गणित है इंकार के कारण ही जा सकते तो उनको शपथ दिला रखी थी उनको कस्में दिलाई थी कहा होगा कि हम मर जाएंगे अगर तुम बुद्ध के पास गए खाओ कसम अपने मां की खाओ कसम अपने पिता की उन्होंने कसमें भी खा ली थी छोटे बच्चे हैं उनसे तुम जो करवाओ करेंगे तुम्हारे ऊपर निर्भर है तुम उनकी हत्या करो तो भी गर्दन तुम्हारे सामने रख देंगे कर भी क्या सकते तुम्हारे हाथ में उनका जीवन मरण है मनुष्य जाति ने बच्चों पर जितना अनाचार किया है उतना किसी और पर नहीं जब सारी दुनिया में सब अनाचार मिट जाएंगे तब शायद अंतिम अनाचार जो मिटेगा वो होगा मां बाप के द्वारा किया गया बच्चों के प्रति अनाचार और वो अनाचार दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि प्रेम की बड़ी हमने बकवास उठा रखी कि हम सब प्रेम के कारण कर रहे हैं तुम तो बच्चों को मारो तो प्रेम के कारण पीटो तो प्रेम के कारण सिखाओ कुछ तो प्रेम के कारण तो बच्चा इंकार भी नहीं कर सकता विद्रोह भी नहीं कर सकता सबसे पहले विद्रोह किया गरीबों ने अमीरों के खिलाफ तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन स्त्रियां पुरुषों के खिलाफ बगावत कर देंगी अब स्त्रियों ने बगावत की पुरुषों के खिलाफ अभी कोई सोच भी नहीं सकता है कि दिन बेटे बच्चे मां बाप के खिलाफ बगावत करेंगे मैं तुमसे कहता हूं आगाह रन वह दिन जल्दी ही आएगा करना ही पड़ेगा जिस दिन बच्चे मां बाप के खिलाफ बगावत करेंगे उस दिन साफ होगी बात कि मनुष्य जाति ने अनंत काल से कितना अनाचार बच्चों के साथ किया है मगर अनाचार ऐसा है कि भोले भाले बच्चे उसके बगावत में विद्रोह भी नहीं कर सकते उनको पता भी नहीं कि क्या सही है क्या गलत है तुम पर भरोसा इतना है उनकी श्रद्धा इतनी सरल है कि तुम जो चाहो उन पर थोप दो हिंदू बना लो मुसलमान बना लो ईसाई बना लो तुम्हें जो बनाना हो बना लो क्योंकि बच्चा सरल है बच्चा अभी इतना नरम है कि जैसा ढालो डाल लो फिर एक दफा ढल गया ढांचे में पड़ गया फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ढांचा जब मजबूत हो जाता तुम कहते हो बेटे अब तुम्हें जहां जाना हो जा सकते हो क्योंकि अब इस ढांचे को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाए छोटा पौधा होता है तब जहां झुकाना चाहो झुक जाता है फिर बड़ा वृक्ष हो गया फिर झुकना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर गलत भी ढांचे में पड़ गया तो फिर वही उसके जीवन की कथा हो जाती तो उन्होंने कसमें दिला रखी थी कि जाना तो दूर अगर रास्ते पर बुद्ध मिल जाएं संयोग बसात कभी भिक्षा मांगते तो प्रणाम भी ना करना बुद्ध की तो बात दूर बुद्ध के भिक्षुओं को भी प्रणाम मत करना क्योंकि कुछ ना कुछ बुद्ध का बुद्ध के भिक्षुओं में भी तो होगा ही और बुद्ध घूम रहे थे गांव गांव उनके भिक्षु भी घूम रहे थे गांव गांव डर स्वाभाविक होगा